दृश्यमान नगरी पण दृश्यम नगरीगत पश्यत्मार बहिवूत यहाोधसम स्वात्मा तस्म श्रीकु श्री श्रीदक्षिणा संभोगे विप्रल निरुभय भातिपो पदसा विक्षेपेवा सारो विवरण निपुण ब्रह्म विद रनुपदम सिं लोकशोकुपयूता श्रीपूर्णती पति पति कां नंदयन बम ओ प्रपन्न पारिजाताय तो तेत्री ज्ञान मुद्राय कृष्णा गीता मृत नम ओत प्रज्ञो परिषद जो प्रारंभ हो रहा है अब से लेकर के और अध्याय के अंत पर जन उसका नाम है स्थित प्रज्ञोपनिषद उस स्थित प्रज्ञोपनिषद की उत्थानिका के रूप में अर्जुन प्रश्न करता है पुराणों में आया है कि अर्जुन भी नर का रूप है ना? और नर और नारायण एक ही है श्रीकृष्ण नारायण हैं और अर्जुन नर है और एक ही परमात्मा के ये दो रूप है सत्वम एकांधास्थितम एक ही सत्ता जिज्ञासा विशिष्ट वृत्ति से युक्त हो करके अर्जुन बना हुआ है और तत्वज्ञान तत्वज्ञान रूपा वृत्ति से युक्त बन करके श्रीकृष्ण बना हुआ है है ये ही वहाँ भी वही चेतन है और यहाँ भी यही चेतन है और अज्ञान नाम की कोई चीज नहीं है केवल लोगों की भलाई के लिए अर्जुन प्रश्न कर रहा है कि लोग जान जाए कि स्थित महात्मा कैसा होता है और जो स्थित प्रज्ञ महात्मा का लक्षण होता है वही जिज्ञासु को प्रयत्न पूर्वक अपने जीवन में धारण करने के लिए होता है सिद्ध का जो लक्षण होता है वो साधक के लिए साध्य होता है कभी क्यों वर्णन करते हो कि तो महात्मा तो को कोई जरूरत है कि उसकी पहचान सबको बताई जाए कि उसमें ये लक्षण होता है ये लक्षण होता है ये लक्षण होता है क्या जरूरत उसको है? बोले भाई महात्मा को तो कोई जरूरत नहीं चाहे उसको तो कोई महात्मा समझे चाहे दुरात्मा समझे जो दुरात्मा समझेगा उसका दिल, बिगड़े तो दिल बिगड़ेगा और वो पाप का भागी होगा और जो महात्मा समझेगा वो पुण्य का भागी होगा श्रद्धालु होगा उसका हृदय शुद्ध होगा जो महात्मा को महात्मा समझेगा उसका हृदय शुद्ध होगा जो महात्मा को दुरात्मा समझेगा तो उसका हृदय शुद्ध होगा तो महात्मा को तो कोई जरूरत ही नहीं है कि वो अपने लक्षण को पहचाने और अपने अंदर उनको धारण करें कोई जरूरत नहीं है कभी जिज्ञासु लोग उस लक्षण को पहचाने और अपने अंदर धारण करें जिज्ञासुओं की भलाई के लिए महात्माओं के लक्षण का निरूपण होता है तो अर्जुन ने प्रश्न किया क्या प्रश्न किया स्थित प्रज्ञ बोलो समाधि के तधी क्यम प्रभाषेत किसी व्रजेत किशव भगवान के लिए प्यारा प्यारा संबोधन है महाभारत के उद्योग पर्व में केशव शब्द का अर्थ बताया गया है केशां अंशवा माने ज्ञान की रश्मिया तेसु वर्तते इति वयते इति, जो ज्ञान की रश्मियों में वर्तता है माने जो बुद्धि की वृत्तियां फैलती हैं घटाकार पताकार, मताकार, ये तो है ज्ञान की रश्मिया और एसु चिदाभास रूपेण वर्तते इति, थे इनमें जो आभास बन करके सब में जानामी, जानामी, जानामी, है घटम जाना मी हम पटम जाना हम मतम जाना मी जो शुद्ध चैतन्य वृत्ति के साथ संबद्ध हो करके घट का ज्ञाता पट का ज्ञाता मठ का ज्ञाता बनता है उसको बोलते हैं केशव महाभारत के उद्योग पर्व में केश सभी नामों की वित्पत्ति है उसमें केशव शब्द की यह वित्पत्ति बताए अब ये तो पुराण की बात है ना तो कहो जितना फैलाव है हरिदंश में केशव शब्द की विपत्ति दी हुई है कई केशव क माने ब्रह्मा माने विष्णु और ईश माने शिव तान व्ययते प्रता केशव है परमात्मा जो ईश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश की सकल सूरत को उनकी क्रिया को संचालित करने वाला है हरि हरिता विधि हरिहरिता शिवनी शिवता जोदयी हर विध विधि शंभु नावन हारे उनका नाम है केशव है पाणनी की वित्पत्ति है पाणनीय व्याकरण की प्रशस्ता केशाह अस्य केशाद गोन्य जिसके बाल बड़े सुंदर होंगे उसको केशव बोलते हैं केशान व्ययते जो अपने बाल संवारता है राधा या केसान वयते ये गौड़ेश्वर संप्रदाय के विपत्ति है ये केसव हुआ अर्जुन तो बड़े प्रेम से श्रीकृष्ण को संबोधन करके कहता है कि स्थित प्रज्ञ की क्या परिभाषा है प्रश्न इसमें तीन है कि चार विचार करो बोले प्रश्न इसमें तीन नहीं है चार है समाधिस्थस्य स्थित प्रज्ञ से का भाषा जिस समय स्थितप्रज्ञ प्रज्ञ पुरुष समाधि में रहता है उस समय उसकी क्या पहचान है भाषा माने परिभाषा लक्षण जो दूसरे से उसको जुदा कर दे गाय का लक्षण क्या है गले में ललरी का होना शासनावत्व आप कोई ऐसा पशु बताओ जिसके गले में वो ललरी लटकती हो गलकंबल हो गए तो वो जो गलकंबल है जो गाय के बैल के गले में लटकने वाली जो ललरी है ना गलकंबल उसको बोलते हैं वो गाय को भेड़ से जुदा कर देती है बकरी से जुदा कर देती है ऊंट से जुदा कर देती है हाथी घोड़े से जुदा कर देती है वो उसकी खास पहचान है तो उसी को बोलते हैं लक्षण लक्षण माने जिसके द्वारा आदमी लखाया जाए लखाया जाए लक्ष्यते अनैन भाष्यते अनैन ऐसे होता है तो भाष्यते अनया इति भाषा जिसके द्वारा व्यक्ति परिभाषित तो हो गए उसकी पहचान बता दी जाए पक्की पहचान उसको बोलते हैं बाता। तो ये स्थित दो तरह का होता है एक तो काम में लगा हुआ और एक समाधि में बैठा हुआ तो दो विभाग कर दिया समाधि स्थस्य स्थित का भाषा इति एक प्रश्न है प्रश्न एक ये है कि जब स्थित पुरुष समाधि में बैठता है स्थित माने स्थिर और प्रज्ञा माने बुद्धि स्थित प्रज्ञा यायम मुकाम है माने देखो आदमी के लिए घर है कि नहीं तुम्हारे रहने के लिए एक मकान है ना वहां जाके रोज सोते हो तुम्हारे प्लेट है तुम्हारे माल है तुम्हारी बुद्धि के लिए कोई मकान है कि नहीं तुम्हारी बुद्धि किस निश्चय में जाकर के विश्राम करती है बोले नहीं हमारी बुद्धि के लिए तो कोई मकान नहीं है बोले तब जैसे रात को सड़क पर सड़क के ये जो पटरियां होती है ना उस पर सोने वाले आदमी की दुनिया में जो हालत है बम्बई में उस आदमी की क्या हालत है जिसको रात को सोने के लिए छाया नहीं मिलती रेल की पटरी पर सो जाता है बोले वाह हम बड़े सेठ हैं बड़े आदमी हैं हम महल में रहते हैं कहा तुम महल में रहते हो लेकिन तुम्हारी जो बुद्धि है वो पटरी पर सोती है बोला और कभी कहीं कभी कहीं ये कई कही जगह सो तो पुलिस पकड़ ले बिल्कुल नंगी भूखी प्यासी थकी मादी है जिसको कोई विश्राम विराम का स्थान नहीं ऐसी तुम्हारी अक्कल आ, उसको अब वो हो गई अस्थित प्रज्ञा और जिसकी प्रज्ञा के लिए स्थिति हो कायम मुकाम एक जगह रहती है ब्रह्म को छोड़ करके कभी इधर उधर नहीं जाती है उसका नाम होगा स्थित प्रज्ञा तो स्थित प्रज्ञा यश्य जिसकी प्रज्ञा स्थित है उसको बोलते हैं स्थित प्रज्ञा समाधि स्थित तस् का भाषा जिस समय वो समाधि में रहता है उस समय उसकी क्या पहचान है अब दूसरा प्रश्न है ये तीन प्रश्न है व्युस्थित के लिए जिस समय वो व्यवहार में रहता है उस समय कैसे वो क्या करता है तो स्थित भी ही स्थिताधीर जस्य जिसकी बुद्धि स्थिर है वो किम प्रभासेत तो? वो बोलता क्या है किमा की तैठता तो कैसे है और ब्रजेत किम चलता कैसे है तो ये नहीं समझना कि ये चलने बैठने और सोने की बात पूछी जा रही है, ये पूछी ये जा रही कि वो संसार में भले बुरे लोग जो आते हैं उनके संबंध में क्या धारणा रखता है और कैसे भाषण करता है तत्त प्राप्त सुभाम नाभिनद थी न ना द्वेशी तस्य से प्रज्ञा प्रतिष्ठित बुरे को देख करके द्वेष की बात नहीं करता गाली नहीं देता और अच्छे को देख करके उसका अभिनंदन नहीं करता ये सब पर ब्रह्म परमात्मा में अध्यक्ष पदार्थ बाधित पदार्थ माया मात्र बिना हुए ही दिख रहे हैं इसमें क्या किसकी निंदा और क्या किसकी स्तुति है सर हाँ प्रभाषण माने तत्व दृष्टि से उसका भासन कैसा है और किमा सीता तो बैठता कहाँ है? है तो बैठता माने सिद्धासन से कि पदमाशन से कि स्वस्थिकासन से ये नहीं आप लोग तो पांच मिनट जो ध्यान करते हैं उसमें भी ठीक आसन से नहीं बैठते हैं जो प्रेम कुटीर में ये निश्चय किया हुआ है हैं? कि प्रारंभ में पांच मिनट शांति से बैठना उस समय भी आप हाथ पांव ठीक करके नहीं बैठते हैं पता नहीं घर में आप बैठते होंगे हमारा ख्याल है कि घर में ज्यादा बैठते होंगे इसलिए यहाँ पांच मिनट तो नहीं समेटते हैं, हैं उस समय भी आपका सिर सीधा नहीं होता शिवलिंग के समान शिवलिंग के समान आपका सिर नहीं हो जाता जिसमें आख कान नाक जिस शिवलिंग में आख कान नाक के चिन्ह बना दिए गए हैं और पत्थर का है ना? होना उस तरह आपका सिर उस समय भी नहीं हो जाता जिस सजीट की रीढ़ जो है उस समय भी ठीक नहीं होती पांव का जो बंधन है तब वो उस समय भी पक्का नहीं होता नेत्र की जो नेत्र की जो पलकें हैं तब उस समय भी ठीक नहीं बैठती तो इस पांच मिनट में भी तो मैं तो ऐसा सोचता हूं कि आप लोग घर में है? शायद ज्यादा बैठते हैं तो वो पांच मिनट यहाँ बैठ के क्या करना है तो किम आसी तो देखो दुप्त आसी मत पर संघर्षे चा कूर्मोगातः इंद्रियाण इंद्रिया तस्त प्रज्ञा विषयोग से इंद्रियों को वलक करके अपने गोलक में बैठा लेना और जुक्त आशीत तो मत पर ऐसा बैठना तिमासी कि किमा शीतारे उसकी वृत्ति कहाँ बैठती है उसकी वृत्ति किन शब्दों का चिंतन करती है और ब्रजेश किम वो चलता कैसे है माने पांव जग जो है वो अपने दूर दूर रखता है कि पास-पास रखता है कि दौड़ता हुआ चलता ये मतलब नहीं है हाँ। ब्रजेश किम माने व्यवहार कैसे करता है हाँ। इंद्रिय विषयान इंद्रियरण राग द्वेश विषयान इंद्रिय आत्मवश्य विधेय आत्मा प्रसाद मधिगच्छति वो चरण जो हाँ है ना वो ब्रजेत ब्रजेत इस प्रश्न का उत्तर है और वो जो अंत में श्लोक है निर्ममो निरहंकारा स शांति मधिगछति बिहाय कामान जर्वान उमास चरती वो चरती जो है ना वो ब्रजेत का उत्तर है तो जैसा उत्तर भगवान ने दिया है वो पूछने में अर्जुन का तात्पर्य है अर्जुन पूछे कु चौर और भगवान बताने कुर वह ऐसा नहीं है अर्जुन का प्रश्न साधारण बैठना साधारण चलना साधारण बोलना ये नहीं है जिस विषय का उत्तर भगवान देते हैं वो है तो स्थित भी व्यवहार तो में उसका भाषण आसन और गमन व्यवहार विचरण ये कैसा होता है ये चार प्रश्न इस श्लोक में किए गए अब इनका उत्तर देने के लिए भगवान भगवान श्री भगवान वाचो प्रजहा यदा कामान सर्वानु पार्थ मनोगता त्मन्यवात्मना पुष्ट स्थित प्रज्ञ्य अब देखो आपको क्रम बता देते हैं इसका सब में एक ही बात नहीं है आत्मा में पुष्टि होने से स्थित प्रज्ञ हो जाता है ये पहले श्लोक में है, है? और श्रेय प्रेय में प्रेय में अनासक्ति होने से स्थित प्रज्ञा आती है ये बात दूसरे श्लोक में है सुखे सुद्रिया बीतराग भय क्रोध स्थितधीर्मुनूच्य समता आने से स्थित प्रज्ञता आती है ज सर्वत्रा नभुस्नेह ये तीसरे श्लोक में है जदा संघरते चा कुमोगा व सर्वत इंद्रियोपार से स्थित प्रज्ञता होती है ये चौथे श्लोक में है और अनशन और तपस्या से माने विषय भोग का परित्याग करने से स्थित प्रज्ञता आती है ये उनसठवें और सातवें श्लोक में है और इंद्रियों का संयम करने से स्थित प्रज्ञता आती है ये इकसठवें श्लोक में है और प्रतिबंध जो आते हैं स्थित प्रज्ञा होने में उनका वर्णन बासठवें और तिरसठवें श्लोक में है तो ये आपको क्रम से क्रमसम चाहते हैं कि एक श्लोक एक दिन के हिसाब से जब रह जाऊंगा तब आपको विस्तार से सुना है क्योंकि अब श्लोक कितने हैं